शो ठोक प्रेम पंथ ऐसो कठिन नंबर सेवन पहला प्रश्न सन्यास लिए आज छह साल पूरे हुए हैं संन्यास देकर आपने एक नया ही जीवन प्रदान किया है जो आनंद मिल रहा है उसके लिए आपके प्रति कैसे धन्यवाद प्रकट करूं? सिर्फ एक ही कांटा चुभता है इतनी सुविधा और सामिक्य होने पर भी मैं आपको पूरा का पूरा नहीं पी पा रहा हूं। क्या रुकावट है यह भी साफ नहीं अब जी चाहता है समीप ही नहीं आपके उत्सव में पूरा ही डूब जाऊं अब दुई खलती है अब मिठाई डालें अजित सरस्वती मैं साक्षी हूं कि बहुत कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ अभी होने को शेष भी है जितना हुआ है उससे बहुत ज्यादा होने को शेष है यह यात्रा समाप्त होने वाली यात्रा नहीं सन्यास साधन नहीं है कि किसी साध्य को पाकर और पूर्ण हो जाएगा सन्यास साधन भी है और साध्य भी सन्यास मंजिल नहीं है यात्रा है तीर्थ यात्रा है इस यात्रा का कोई अंत नहीं यह शुरू तो होती है लेकिन समाप्त नहीं होती इसका प्रारंभ है इसकी पूर्णता नहीं है और यही इसका सौंदर्य है कि रोज नई चुनौती कि रोज नए शिखर आवाहन करते कि रोज नए मार्ग निकल आते कि रोज रोज नई अनुभूतियां द्वार पर दस्तक देती कि एक आनंद चुका नहीं कि कतारबद्ध आनंद खड़े हो जाते यह कोई एक दिया नहीं है पूरी दीप मालिका है पूरी दीपावली है इस सत्य को ठीक से समझ लेना जरूरी है, नहीं तो बहुत बार अकार ही पीड़ा होगी मन की आकांक्षा होती है कि जो शुरू हुआ वह पूरा हो जाए ये मन का स्वभाव है अधूरी चीज मन को जमती नहीं वो उसे पूरा करना चाहता है इसलिए किसी चीज को अधूरा छोड़ दो तो मन वापस वहीं वहीं लौटता है कब पूरा कर लू कैसे पूरा कर लू मन पूर्णता का प्रेमी है उसी प्रेम में मन जीता है संन्यास की यात्रा में भी मन छाया की तरह पीछे चलेगा और कहेगा कब सब पूरा हो जाए कब परिपूर्णता आ जाए कब वह आखिरी घड़ी आ जाए कि जिसके आगे फिर कुछ शेष ना रहे अगर मन की इस आकांक्षा के मनोविज्ञान में उतरो तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हाथ लगेंगी जरा गहरा गोता मारो तो बड़े मोती हाथ लगेंगे पूर्णता की आकांक्षा आत्मघात की आकांक्षा है यह ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता जब तुम किसी चीज को पूरा करना चाहते हो तो उसका अर्थ है कि तुम उस संबंध में मर जाना चाहते हो क्योंकि पूर्णता के बाद कोई जीवन नहीं बचता है जीवन तो अपूर्णता में है जैसे ही कोई फूल पूरा खिल गया कि फिर गिरने का वक्त आ गया और जैसे ही नदी सागर पहुंच गई कि समाप्त हो गई जब तक सागर दूर है और सा, सागर का आवाहन पुकार रहा है और नदी दौड़ी जा रही है पहाड़ों पर्वतों कंदराओं खाइयों खड्डों को पार करती तब तक नदी का जीवन गीत जो पूरा हुआ वह समाप्त भी हुआ गीत जो अधूरा है अभी झनकेगा अभी नाचेगा अभी गुनगुनाएगा अभी पूर्ण होने की चेष्टा जारी रहेगी जीवन में कुछ चीजें हैं जो कभी पूरी होती नहीं क्योंकि वे शाश्वत हैं, उनकी मृत्यु नहीं है। इसलिए पूरी नहीं होती जीवन में प्रेम कभी पूरा नहीं होता क्योंकि प्रेम पूरा हो जाए तो मर जाए और प्रेम मरना जानता ही नहीं जीवन में सन्यास कभी पूरा नहीं होता पूरा हो जाए तो व्यर्थ हो जाए कितना ही पूरा करो कुछ शेष रह जाता है शेष रह ही जाता है ईसावास्य ठीक कहता है उस पूर्ण से हम पूर्ण को भी निकाल लें तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है और जैसे जैसे सन्यास की गहराई बढ़ेगी आनंद के नए नए द्वार खुलेंगे अमृत की बूंदाबांदी होगी वैसे वैसे ही अभी सब प्रबल होगी कि कब सब पूरा हो जाए बूंद बूंद से मन कैसे भरे सागर पूरा का पूरा सागर कैसे मिल जाए लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं अज सरस्वती सागर भी मिलेगा तो भी बूंद ही सिद्ध होगा क्योंकि सागरों के आगे महासागर है उस पूर्ण से हम पूर्ण को भी निकाल लें तो भी पीछे पूर्ण से इस रह जाएगा यह यात्रा अंत होने वाली नहीं है इसीलिए इसे मैं तीर्थ यात्रा कहता हूं जो यात्रा अंत हो जाए वह तीर्थ यात्रा नहीं है जो यात्रा अनंत है वही तीर्थ यात्रा है तुम्हारा प्रश्न सार्थक है तुम कहते संन्यास लिए छह वर्ष पूरे हुए संन्यास देकर आपने एक नया जीवन प्रदान किया मैंने नया जीवन प्रदान नहीं किया सन्यास लेकर तुमने नया जीवन स्वीकार किया मैं देना चाहूं तो दे नहीं सकता तुम लेना चाहो तो ले सकते हो मैं लाख देना चाहूं और तुम द्वार दरवाजे बंद किए रहो तो मेरे किए कुछ भी ना होगा मैं कितना ही थपथपाऊं तुम्हारे द्वार पर और तुम वज्र वधिर बने रहो मैं कितना ही पुकारूं तुम सुनो और अनसुना कर दो वैसे भी मित्र हैं जो सुनते हैं और अनसुना कर देते हैं जिनके द्वार पर मैं दस्तक दिए जाता हूं और जिनके कान पर जू भी नहीं रेंगती जो जैसे हैं वैसे ही सन्यास बस ऊपर ऊपर घटा है वस्त्र उन्होंने रंग लिए आत्मा को रंगने से बचा रहे सोचते हैं वस्त्र को रंग लिया तो काम पूरा हो गया वस्त्र को रंगने से तो केवल तुम्हारी तरफ से इस बात की घोषणा होती है कि अब मैं अपनी आत्मा को रंगमाने को भी तैयार हूं कि मैं छोड़ता हूं रंगरेज के हाथों में अपने को कपड़े तुमने रंगे आत्मा भी मेरी रंग दो मैं देना चाहूं तो नया जीवन तुम्हें नहीं दे सकता कोई किसी को नया जीवन नहीं दे सकता हां लेना चाहो तो तुम ले सकते हो कहावत है ना घोड़े को हम नदी तक ले जा सकते हैं लेकिन पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते खींच खींच-खांच के तुम्हें मैं नदी तक भी ले आऊं मगर तुम अगर अंजुली ना बनाओ तुम अगर झुको ना तुम अगर पानी अंजुली में ना भरो तुम अगर पियो ना कंठ तक आया हुआ पानी भी वापस लौटाया जा सकता है और ऐसा ही दुर्भाग्य बहुत लोगों का कंठ तक आए पानी को भी वापस लौटा देते होने होने को बात थी और चूक जाते इंच का फासला था शायद इंच का भी फासला नहीं था और चूक जाते एक कदम और अमंजिल पूरी हो जाती मगर वह एक कदम ही नहीं उठ पाता अटके रह जाते तुमने साहस किया मेरे इशारों को तुमने अंगीकार किया तुमने श्रद्धा की उस श्रद्धा से तुम्हें नया जीवन मिला धन्यवाद देना हो अपने को ही देना अपना सम्मान करना अपना आदर करना क्योंकि उस आदर से और साहस बढ़ेगा और स्वीकृति बढ़ेगी और श्रद्धा बढ़ेगी कहा है तुमने कि जो आनंद मिल रहा है उसके लिए कैसे आपके प्रति धन्यवाद करूं जब धन्यवाद नहीं किया जा सकता तभी समझना कि धन्यवाद करने योग्य कुछ बात मिली जिन बातों के लिए धन्यवाद दिया जा सकता है उन बातों का कोई मूल्य नहीं मूल्य तो उन्हीं बातों का है जहां धन्यवाद देने में जवान लड़खड़ा जाए वाणी मौन हो जाए शब्द खोजे ना मिले कुछ भी कहो तो छोटा मालूम पड़े ना कहो तो बेचैनी हो कहो तो सार्थक न मालूम पड़े जब ऐसा कुछ घटता है तभी जानना कि कुछ घटा आभार प्रकट किया नहीं जा सकता क्योंकि आभार की सीमा है और आनंद की कोई सीमा नहीं लेकिन मैं साक्षी हूं कि आनंद घट रहा है और जब आनंद घटेगा तो आनंद की और भी अभीपसा पैदा होगी क्योंकि जितना स्वाद लगेगा उतनी अभीप्सा जगेगी जितनी ज्योति दिखाई पड़ेगी उतनी और ज्योतिर में हो जाऊं ऐसी प्रार्थना उठेगी तमसो सोमा ज्योतिर्गमे जरा सी झलक मिलेगी तो फिर पूरा जीवन मेरा ज्योति से भर जाए ऐसी प्रार्थना ऐसा गीत स्वाभाविक है कि उठे वही गीत उठ रहा है उसे कांटा मत कहो उसे भी सौभाग्य समझो एक घूंट उतर गई है स्वाद आ गया है अब पूरे सागर को पीने का मन हो रहा है वह भी स्वाभाविक है तुम कहते हो सिर्फ एक कांटा चुभता है इतनी सुविधा और सामिप पहुंचने पर भी मैं आपको पूरा का पूरा नहीं पी पा रहा हूं जितने करीब आओगे उतनी ही यह पीड़ा होगी क्योंकि जितने करीब आओगे उतने और करीब आने की आकांक्षा जगेगी और जितने समीप आओगे उतने और समीप हो सकते हो यह बोध स्पष्ट होगा और तब जरा सी दूरी भी खलेगी दूरियां भी मिटेंगी अगर खलती हैं तो उन्हें मिटना ही होगा अगर उनकी पीड़ा हो रही है तो वे ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती लेकिन यह पीड़ा भी मधुर है यह पीड़ा भी सौभाग्य है भागियों को ही होती है रुकावट कुछ भी नहीं है तुम पूछते हो रुकावट क्या है साफ नहीं होता रुकावट कुछ भी नहीं है यह जीवन का सहज विकास है हर चीज एक विशिष्ट गति से बढ़ती मौसमी फूल जल्दी बढ़ जाते हैं लेकिन जल्दी ही समाप्त भी हो जाते, आकाश को छूने वाले देवदार बहुत धीरे धीरे बढ़ते प्रत्येक अनुभव की अपनी गति है और हम लाख चाहेंगे जल्दी हो जाए हमारे चाहने से जल्दी नहीं होगी हमारी चाह से हो सकता है देर हो जाए और देर लग जाए क्योंकि जो ऊर्जा विकास में लगती वह चाह में लग जाए कि उतनी ऊर्जा विकास को नहीं मिलेगी प्रेम का पौधा तो इस जगत में सबसे ऊंचा है आकाश को छूता है सन्यास प्रेम के पौधे को पैदा करने की भूमिका है भूमि संयास की भूमि में प्रेम का पौधा पैदा हो जाए तो परमात्मा से नाता जोड़े प्रेम के फूल जब खिलेंगे आकाश में तो वह खिलना ही प्रार्थना है वही उस परमात्मा के चरणों में हमारी अर्चना है देर लगेगी कोई रुकावट नहीं प्रत्येक वस्तु के विकास का अपना क्रम है मां के पेट में बच्चा नौ महीने में योग्य होगा जन्म पाने के कोई रुकावट नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि मां सोचे कि बड़ी देर लग रही कि तीन महीने हो गए अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ चार महीने हो गए बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ इतनी देर क्यों लग रही नौ महीने लगेंगे बड़ी प्यारी कहानी है लाउसु के संबंध में कि वो अपने माँ के पेट में बयासी वर्ष रहा ऐसा हो तो नहीं सकता इतिहास तो नहीं है यह पुराण है लेकिन बहुमूल्य और पुराण सदा इतिहास से ज्यादा मूल्यवान होता है इसे याद रखना इसे कभी भूलना ही मत इतिहास तथ्य होता है पुराण सत्य होता है इतिहास तो छुद्र घटनाओं को इकट्ठा करता है समय के रेत पर जो चिन्ह छूट जाते उनको इतिहास इकट्ठा करता है और शाश्वत में जो स्वर गूंजते हैं पुराण उनको इकट्ठा करता है लाओसु जैसा बेटा पैदा हो इतना परिपक्व तो बयासी साल भी कम है मां के पेट में रहना यह अर्थ है कथा का नौ महीने में तो साधारण बच्चे पकते नौ महीने में तो कोई भी पकता है लाउसू जैसा बच्चा पैदा हो तो बयासी वर्ष भी कम है जरूर लाउस्सु बयासी वर्ष मां के गर्भ में रहा होगा तब इतना परिपक्व पैदा हुआ कहते हैं कि लोग रोते पैदा होते हैं जरथुस् के संबंध में कहानी है कि जरथुस् अकेला बच्चा है जो हंसता पैदा हुआ रोते हुए पैदा होना बिल्कुल स्वाभाविक है रोते हुए मरना भी बिल्कुल स्वाभाविक है हंसते हुए पैदा होना और हंसते हुए मरना बढ़िया अनूठी घटना है अब जरथुस जैसे बच्चे को जो हंसता हुआ पैदा हुआ इतना बोध लेके पैदा हुआ कि जिंदगी उसे हंसने योग्य मालूम पड़ी अगर मां के पेट में लंबे दिन तक रहना पड़े तो आश्चर्य नहीं लाउसू के संबंध की कहानी यह भी कहती है कि लाउसू जब पैदा हुआ उसके सारे बाल सफेद थे बयासी साल मां के पेट में रहा तो सारे बाल सफेद हो ही गए होंगे सफेद बाल प्रज्ञा के प्रतीक प्रौणता के प्रतीक इतनी प्रज्ञा इतनी गहन अनुभूति इतना बोध कि जैसे हिमालय के शिखर बर्फ से ढके हो ऐसे शुभ्र बालों से ढका हुआ लाउसू पैदा हुआ हर चीज का समय हर चीज के विकास की अपनी गति है हर चीज का अपना छंद है अजित कोई कांटा नहीं है पीड़ा तो है लेकिन कांटे की पीड़ा नहीं है पीड़ा इसी बात की है कि और हो सकता है क्यों नहीं हो रहा है पीड़ा यह दरिद्र की नहीं है समृद्ध की है यह पीड़ा दीन की नहीं है दुखी की नहीं है यह पीड़ा सुखी की है आनंद हो रहा है और भी तो हो सकता है और क्यों नहीं हो रहा है यह पीड़ा कांटे जैसी नहीं है यह पीड़ा फूल जैसी ये फूल जैसी सुंदर है और रुकावट कोई भी नहीं सहज छंद है विकास का एक एक कदम ही उठना चाहिए बहुत जल्दी कदम उठ जाए तो कच्चे रह जाते हैं जीवन की प्रक्रियाएं पूरी होनी चाहिए जल्दबाजी अधेरी घातक हो सकता है स्कूल में बच्चे परीक्षा देते तो चोरी भी कर सकते दूसरे की कापी में उत्तर देख सकते तो उत्तर तो लिख देंगे ठीक लेकिन विधि नहीं होगी और बिना विधि के उत्तर अर्थहीन है पकड़े जाएंगे गणित की किताब में गणित दिया होता है किताब के पीछे उत्तर दिए होते गणित पढ़ लिया किताब के पीछे उत्तर देख लिया इससे तुम गणितग्न हो जाओगे विधि का क्या होगा विधि समय लेती निष्कर्ष तक पहुंचना है तो प्रक्रिया से गुजरना होगा कोई रुकावट नहीं लेकिन गंगा चलेगी गंगोत्री से कोई रुकावट ना हो तो भी तो गंगा सागर तक पहुंचने में समय लगेगा ना और जिनको हम रुकावटों की तरह देखते हैं वे रुकावटें हैं नहीं रुकावटें नहीं अगर उन सबको हम हटा लें तो गंगा का सारा सौंदर्य भी खो जाएगा न हो बीच में पहाड़ न हो कंदराएं, न हो खड्ड, न हो चट्टाने सपाट रास्ता हो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक राजपथ हो ना ऊंचाइयां हो ना नीचाइया हो न चक्करदार घुमाव हो सीधा रेखा में बंधा हुआ रास्ता हो तो नहर होगी गंगा नहीं बचेगी और नहर और नदी में तुमने फर्क देखा नहर में वह सौंदर्य नहीं होता क्योंकि नहर तो रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी जैसी उसमें निसर्ग नहीं कृतिमता है कृतिम गंगा का आनंद ही यही है कि कभी उतरती है ऊंचे पहाड़ों से गिरती है गहरे खड्डों में कभी मैदानों में दौड़ती है कभी बाएं, कभी दाएं कभी नीचे कभी ऊपर उन सारे अनुभूतियों से गुजर के ही तो गंगा की पवित्रता है उसका सौंदर्य है उसकी विशिष्टता है उसकी निजता है उसकी आत्मा है नहरों की कोई आत्मा नहीं होती सब नहरें एक जैसी होती नदियों की आत्माएं होती सब नदियां एक जैसी नहीं होती मैं यहां तुम्हें अगर चरित्र सिखा रहा होता तो तुम नहरों जैसे लोग होते मैं तुम्हें चरित्र नहीं सिखा रहा हूं मैं तुम्हें निसर्ग का सम्मान सिखा रहा हूं मैं तुम्हें ऊपर से कोई आचरण नहीं दे रहा हूं पुकार दे रहा हूं तुम्हारे अंतस को कि खोजो अपना मार्ग उतरों पहाड़ों से चलो सागर की तलाश में मगर तुम्हारा मार्ग तुम्हारा हो तुम किसी का अनुकरण न करना तुम किसी के पीछे मत चलना पीछे चलने वाले कहीं पहुंचते ही नहीं पीछे चलने वाले अंधे होते हैं और अंधे ही रह जाते रुकावट कोई भी नहीं है अजीत जो हो रहा है जिस गति से हो रहा है सम्यक है। मगर तुम्हारी तकलीफ भी मैं समझता हूं आकांक्षा तो होती अभीपसा होती कि जल्दी हो जाए कल का क्या भरोसा जीवन हाथ रहे ना रहे और तुम्हारी पीड़ा उन सभी की पीड़ा है जिनको आनंद का स्वाद मिलेगा जब स्वाद मिलता है तो कोई पूरा पूरा ही डूब जाना चाहता समीप ही नहीं आना चाहता पूरा डूब जाना चाहता है लेकिन पूरे डूबने की घटना एक विशिष्ट परिपक्वता के क्षण में घटेगी हम उसे ला नहीं सकते आएगी अपने से आएगी कब आ जाएगी बिना खबर दिए आकस्मिक द्वार पर खड़ी हो जाएगी कि तुम भोचक आवाक रह जाओगे तुम्हारी अपेक्षा से आने वाली नहीं है अक्सर तो ऐसा होता है जब तुम्हें बिल्कुल भी अपेक्षा ना होगी जब तुम्हें बिल्कुल भी सुधना होगी तब अचानक मेहमान आ जाएगा क्योंकि जब कोई अपेक्षा नहीं होती कोई आकांक्षा नहीं होती तब तुम्हारा हृदय अपनी परिपूर्णता में खुला होता है अपेक्षा में थोड़ा बंद हो जाता है जितनी तेज अपेक्षा होती है उतना संकीर्ण हो जाता है तनाव पैदा हो जाता है द्वंद बन जाता है जब तुम निर्द्वंद जब तुम जीवन को जैसा जितना मिल रहा है उतने को ही धन्यवाद देकर अनुग्रहित हो गृप्त उतने से ही जितना परमात्मा दे आज और ज्यादा की मांग ना करोगे उस दिन ज्यादा भी होगा इस गणित को ठीक से याद रख लेना मांग मत करना तो ज्यादा रोज रोज होगा मांग करोगे अर्चन पड़ जाएगी बाधा बन जाएगी तुम कहते हो अब जी चाहता है समीप ही नहीं आपके उत्सव में पूरा ही डूब जाऊं डूब ही रहे हो डूबते ही जा रहे हो घटना इतनी स्वाभाविक रूप से घट रही कि पता नहीं चल रहा है रोज रोज वृक्ष बड़े होते हैं पता नहीं चलता अभी हम यहां बैठे बात कर रहे हैं वृक्ष बड़े हो रहे हैं तुम जब आए थे तब और अब फर्क पड़ गया कुछ कलियां खिल गई होंगी कुछ अंकुर फूट गए होंगे कुछ पल्लव बाहर निकल आए होंगे कुछ पुराने पत्ते गिर गए होंगे प्रतिपल बड़े हो रहे हैं मगर पहचान में नहीं आएंगे हां अगर दो चार वर्ष बाद आओ यहां तब चकित रह जाओगे देखकर इतने बड़े हो गए वृक्ष बच्चा रोज बढ़ता है मां को पता नहीं चलता मेहमान वर्ष दो वर्ष बाद जब घर में आते तब वो कहते हैं कि बेटा बहुत बड़ा हो गए मां रोज रोज देखती थी ऐसी ही प्रत्येक साधक की दशा है तुम अपने को रोज रोज देखते हो लगता है कुछ नहीं हो रहा जल्दी नहीं हो रहा सब हो रहा है मगर सने सने दूसरे पहचानेंगे तुम न पहचान पाओगे बहुत बार ऐसा होगा कि जो क्रांति तुम में घटेगी उसे तुम न पहचान पाओगे पहले दूसरे पहले पहचानेंगे क्योंकि दूसरों के सामने तुम पूरे प्रकट नहीं होते सदा उपलब्ध नहीं होते वे कभी कभी तुम्हें देखते हैं। लेकिन मैं बारीकी से देख रहा हूं मैं सन्यास देता हूं तो उसका अर्थ ही यही है कि तब मैं तुम्हारा पीछा करूंगा छाया की तरह तुम्हारा साक्षी रहूंगा शुभ हो रहा है उत्सव में डूबना भी हो रहा है ये आकांक्षा भी उसी डूबने का एक हिस्सा है दुई खल रही है मिटने की तैयारी हो रही है मिटना है डूबना भी है उस उत्सव में जो यहां निर्मित हो रहा है इसमें और तुम्हें रंच मात्र भेद ना रह जाए यह तुम्हारा ही नृत्य हो तुम्हारा ही उत्सव हो तुम्हारा ही गीत हो और तभी तो तुम इस योग बन सकोगे कि और जो प्यासे हैं बहुत उनको भी निमंत्रण दे आओ मेरे प्रत्येक सन्यासी को न केवल खुद डूबना है बल्कि एक दिन अपनी मस्ती के कारण और अनेकों को निमंत्रण भी दे आना है उसकी मस्ती निमंत्रण दे आएगी यह दुनिया एक नए मनुष्य की प्रतीक्षा कर रही है तुम सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे हाथ में एक ऐसा अवसर है जो कभी कभी मनुष्य जाति के हाथ में होता है हर पच्चीस सौ साल में सिर्फ एक बार ऐसा अवसर मनुष्य जाति के हाथ में होता है जब मनुष्यता एक नया कदम लेती है एक नया सोपान चढ़ती वो पच्चीस सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं जो सौभाग्य बुद्ध के समय के लोगों को था जो बुद्ध के संघ में बैठकर लोगों ने आनंद अनुभव किया था वैसा आनंद अनुभव की तुम्हारी भी अनायास क्षमता है अनअर्जित तुम्हारा सौभाग्य है बुद्ध के पास बैठे थे जो उन्हें भी पता नहीं था कि वे किस महाक्रांति में सम्मिलित हो रहे हैं तुम्हें भी ठीक ठीक पता नहीं जागोगे तो धीरे धीरे पता चलेगा कि तुम सिर्फ किसी पिटी पिटाई परंपरा के हिस्से नहीं हो ना तुम हिंदू हो ना मुसलमान ना ईसाई तुम्हारा अतीत से कोई संबंध नहीं तुम तो एक भविष्य के उदघोषक हो एक नए मनुष्य के एक नई धार्मिकता के डूबोगे तो औरों को भी डुबा सकोगे और अजित के मन में वह भी पीड़ा है इस प्रश्न में तो नहीं लिखा है लेकिन और और प्रश्नों में बहुत बार लिखते कि कैसे आपकी बात दूसरों तक पहुंचाऊं कैसे औरों को भी कह दूं कि संपदा लुट रही है और तुम क्यों वंचित हो डूबोगे उत्सव में भी औरों से कहा भी जाएगा औरों को डुबाओगे भी पसे हिजाब अभी तक कितने नजारे उफक के पार हैं रक्षा हजार सयारे पर्दे के पीछे अभी बहुत सी बातें छिपी पर्दे हिजाब अभी तक है कितने नजारे उफक के पार हैं रक्षा हजार सयारे छितिस के पार हजारों नक्षत्र नाच रहे और पर्दे के पीछे बड़े रहस्य छिपे हुए पर्दा उठाना है छितिज के पार लोग देख सकें ऐसी आंखें पैदा करवानी तुम थोड़े से सन्यासियों के पास आंखें पैदा हो जाएं तो फिर हम संक्रामक बीमारी की तरह फैलना शुरू हो जैसे बीमारियां संक्रामक होती हैं वैसे ही स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है बीमारियों से भी ज्यादा संक्रामक होता है नहीं तो बुद्ध के समय में न तो प्रचार के साधन थे न माध्यम थे तो भी बुद्ध ने सारे एशिया को छा लिया जीसस के समय में कोई साधन न थे लेकिन सारी पृथ्वी जीसस की वाणी से गूंज उठी आज तो पृथ्वी बड़ी छोटी हो गई एक छोटा सा गांव प्रचार के साधन है माध्यम है। आज तो हम प्रत्येक प्राण का तार छू सकते, पर्दे उठाए जा सकते हैं छितिज हटाया जा सकता है पजे हिजाब अभी तक कितने नजारे उफक के पार है नक्शा हजार सयारे कदम बढ़ा जरा जल्दी कदम बढ़ा हमदम कि कारवाने तमन्ना है सुस्तगा अभी आदमी बहुत धीमे धीमे सरक रहा है मुर्दे की तरह चल रहा है इसलिए मित्रों जरा जल्दी कदम बढ़ाओ कदम बढ़ा जरा जल्दी कदम बढ़ा हमदम कि कारवाने तमन्ना है सुस्त गांव अभी जबी ने मेह पे छाई है जुलमतों की गर्द निगारे सुबह में गलता है नंगे शाम अभी सूरज पे धूल जमी है सदियों की और सुबह भी कैसी सुबह है कि इसमें शाम अभी तक मिश्रित है जबीने मेह पे छाई है जुलमतों की गर्द निगारे सुबह में गलता है रंगे शाम अभी बहारे लाला और औ गुलिजा बदोस हनोज मजा के बालो परी हैं असीर दाम अभी दुनिया बदलनी है अभी पतझड़ वसंत के कंधे पे सवार है दुनिया बदलनी है जिनके पास पंख हैं उन्हें पंखों की याद नहीं वे पिंजड़ों में सिकुड़ के बैठे जो आकाश में उड़ सकते हैं भूल ही गए कि उड़ने की उनकी क्षमता है बहारे लाला औ गुल खिजा बदोस हनोज मजाक के बालो परी है असीर दाम अभी हयात आज भी है जहमत कसे खिरद भी खाम अभी है जुनो भी खाम अभी जीवन बहुत सी सीमाओं में आबद्ध है हिंदू की मुसलमान की जैन की बौद्ध की ब्राह्मण की छत्री की सूत्र की भारतीय की चीनी की जापानी की जीवन बहुत सी सीमाओं में बंद है बुद्धि भी कच्ची है अभी आदमी की और हृदय तो और भी कच्चा है हयात आज भी है जहमत कसे हदूदो कयूद खिरत भी खाम अभी है जुनू भी खाम अभी बुद्धि भी कच्ची है और पागलपन भी कच्चा है प्रेम भी कच्चा है इन्हें पकाना है ये सीमाएं तोड़नी है हजार सदियों ने छोड़े हैं रंगारंग नकुस मगर फसाना है हस्ती है नातमाम अभी और सदियों सदियों में अद्भुत लोग हुए कभी कोई बुद्ध कभी कोई जरथोस्त्र कभी कोई मोहम्मद कभी कोई कबीर कभी कोई नानक सदियों ने बहुत अद्भुत रंग उड़ाए बहुत ज्योतियां जलाई मगर कुछ अजीब सी बात है कि आदमी दिए जब जलते हैं तो उनकी तरफ पीट किए रहता है और दिए जब बुझ जाते हैं तो उनकी पूजा करता है हजार सदियों ने छोड़े हैं रंगा रंग नकुस मगर फसाना या हस्ती है नातमाम अभी लेकिन आदमी वैसा का वैसा अपूर्ण अधूरा अधकचरा नया जहान नई जिंदगी नया इंसान जमी पे करना है जन्नत का एहतमाम अभी स्वर्ग को उतारना है अभी पृथ्वी पर उतारा नहीं जा सका बातें चलती रही उतारा नहीं जा सका बड़ा काम है और बड़ा काम है इसलिए बड़े आनंद से भरो छोटे काम तुम्हें विराट नहीं कर सकते इस जगत में बड़े से बड़ा काम होने को शेष जमीन पर स्वर्ग को उतारना है आदमी को प्रेम के पाठ आनंद के पाठ सिखाने मगर वे ही सिखा सकेंगे ये पाठ जो प्रेम में और आनंद में डूबेंगे तुम्हारी आकांक्षा अजित सुंदर है लेकिन आकांक्षा को मांग मत बनाना आकांक्षा को अपेक्षा मत बनाना जीवन जिस गति से बढ़ रहा है तुम्हारा उसे जबरदस्ती त्वरा मत देना पकने दो अपने आप परिपक्व होने दो मैं खुश हूं मैं प्रसन्न हूं मैं तुम्हारी गति से आनंदित हूं